परवश क्या है परवसता है सब भात बहुत ही आई है इस ओर कुएं में गिरना है उस ओर गिरूं तो खाई है मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है श्री राम बाण से मरने सब भाति पार यह बेड़ा है बस यही सोच कर मौन हुआ मृग बनने को तैयार हुआ अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ दिन जब आते हैं बुरे होते खोते दोनों पहुंचे वहा थे जिस वन में राम रावण ने वहां पहुंचते ही यह स्वांग बनाया नंगे का अपनी असलियत छुपाने का कर लिया भेस भिक मंगे का जब बुरा काम करता कोई तो हृदय संकित होता है क्यों तो वेश बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है मारीच बड़ा मायावी था मृगरूप धरा वह गया वही, से सीता राम जहाँ पर थे चौकड़ी मार वह गया वही मृग मृगनयनी ने जिस समय देखा मृग की और, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय करजोर रघुकुल कुलभूषण दुख हरण देन बंधु भगवान दास के बिनती मृग ऐसा तो देखा न सुना जैसा यह योना है देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है ना तो खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रंगार होगी सोने के मृग के मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण होती है प्रबल करते है मदंग बाढ़ चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर स्वप लखन को जान के चले हिरन की ओर कैसी मृगिया या कैसा मृग वह एक तिलस्मी छाया थी मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी धनवा पर डोर डोर पर सर सर चुटकी में चटकाते थे माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे भावों पर था तिर छा तनाव माथे पर बल थे पड़े हुए नोचन दो नो चो कन्ने थे मृग के शिकार पर लड़े हुए ओ इसी बहाने देव कार्य चाव चरण की गति में था मृगया के नाते माथे पर भू भार भाव भूपति में था माया मृग माया करता था छुप छुप कर सम्म आया था कल अखियों से मायापति तो जाता था, थक गए राम चलते चलते मुख पर श्रम बिंदु झलक आए कुछ और देखने वह चरित्र देवता विमानों पर छाये तब एक बाढ़ सदगति देने लेने फिर एक प्राण पहुँचा उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुचा अब तो माया सब नष्ट हुई माया का मृग मारीच हुआ जे भर कर राम रूप देखा आनंद हृदय के बीच हुआ मरते दम दम्भे माया विनय मित्रता निभाई रावण के हे लखन मेरी तुझले नाम यह कर, कर देह संवरण की वाक्य नहीं था एक लो था आकाशी तीर बिंधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर सचमुच ही शब्द ने कर डाला उत्पात घबरा कर सो मित्र से देवर जा कर देखो रघुराये तुम्हें हैं। भाई भाई के के थके हुए बाजू रघुराए तुम्हे है जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है लक्ष्मण समय संदेह नहीं प्राणेश दुख में है लखनला लख... कहने लगे माता धरिए धीर दुख कहा जब दुख के नाशक हैं रघुवीर किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा आनंद कंद के दर्शन कर सुख स्वरूप बन जाएगा जहाँ रहूं आपकी रक्षा पर सर्वस्व निछावर है मेरा अपनी भाई की आज्ञा पर यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल चारोर घनेरा माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं कर्तव्य नहीं यह मेरा है। जैसी हो भवित होता वही सदैव होली अन नहीं कर सकते है देव नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात भी कहने लगी इसी तरह की बात बोली अब मैंने जान लिया मतलब का भाई चारा है तुम घर से वन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है सच है प्रपंचियों में रह कर सुख पाता नहीं कहीं कोई भाई ऐसा जग में मित्र नहीं शत्रु नहीं कोई बचन थे यहां गिरा लखन परीक। रुवे रुवे पर एक रुए पर टूट कर टुकड़े परी बनेदय में जाते ही टुकड़े रो रो कर निकले वे टुकड़े रो रो, रो रो कर निकले मिल सके न जगह ठहलने को तो आंसू हो, हो कर भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा तब जान की और हो गई मौन सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन तुम सच्चे भी हो लखन तु तो भी मैं भी चैन मेरी तुम कुछ चिंता न करो रक्षक है सर्वेश्वर मेरी तुम जाओ वही चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरी माता तुम मुझे समझते हो आज्ञा मानो माता की आज्ञा तुमको देती हूँ जावो लेने भ्राता की आज्ञा अब थे लक्ष्मण आज्ञावंत जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगी तुरंत पवन देव तुम साक्षी हो हे भक्ति गणो गवाह हो तुम मेरे इस धर्म नाव के अब सूर्य देव मल्लाह तुम आपका पालन करता हूँ मैं बस इतना है संतोष मुझे रघुराये अगर उलहना दे तुम कह दे ना निर्दोष मुझे जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक सीता के चारों तरफ रेखा की